शिक्षा करेंगे तो वो माता का आप जहाँ संयुक्त हो जाएगा गीत शिक्षा हो जाएगी ज्ञान क्या की गयी भगवत गीता ऐसा भगवत है गीता भगवत भगवान के द्वारा प्रथन्न किया गया उपित किया गया महाभारती के अंतर्गत है युद्ध का प्रारंभ युद्ध हो गया आरम्भ उसके बाद संजय करके खबर देता है कुछ दिन होने के बाद जब आखिर खबर देता है तब तो कुछ संख्यप से पहले स्वाभि आसन दे उसके बाद फिर तो पहले जो भगवद गीता के तात्पर्य ग्रंथ क्या है इसके भूमि का रूप से भगवान भाज्य का ने पहले कहा श्लोक आरम्भ होने के पहले उसके लिए पहले लॉन्ग उसकी व्याख्या स्वामी आनंद गिर ने की आनंदगी व्याख्या व्याख्या करने के पहले मंगलाचरण करेंगे मंगलाचन आनंद क्या मंगलाचर हलो दृष्टि मई विशिष्टा कृपा वर्षिनी हे रंब दे सत्युहुह निवार कृपाष वर्षिनी प्रस्युछेद्यूह निवारणी दृष्टि हे गणेश मई मेरे में ऐसे दृष्टि दिव्य कैसे दृष्टि हैं कृपा दीर सवर्षिंग विशिष्ट अर्थात तो कस््युह निवार उसका विशेषण दे दिया तीन दृष्टि का विशेषण विशिष्ट अर्थ प्रयोजन दृष्टि सात दृष्टि विशेष प्रयोजन है दृष्टि का कैसे विशेष प्रयोजन क्या है दृष्टि दिश्ट् क्या करेगी कृपा पियू सविनी कृपारूप पीयू सही अमृत अमृत की दृष्टि करने वाले कृपा रूप अमृत की दृष्टि करने वाले दृष्टि ये मेरे में दीजिए एक होगा कृपारूप अमृत वर्ष करने वाले और दूसरा है प्रत्यु क्षेत्र विह निवार गणेश की दृष्टि ही प्रत्यु है विघ्न क्षेत्र होता है गरड़ा विषय श्वे गरड़ के विव समूह उसका निवारण करने वाले एक कृपा रूप अमृत करें और दूसरा है विघ्न रूप घरल विषय के समूह होकर निवारण करने वाले ऐसे इसी चार दृष्टि में दीजिए मुझे दीजिए दृष्टि का विशेषण कितन हुआ तीन है इसी चार कृपा दूर वर्षणीम प्रत्येक क्षय निवारणिंग दृष्टि मई देगी मुझे दीजिए बोलो इस लोको से दृष्टि दृष्टि वही यद्रपे रुहस प्रसूत निष्ठा भृतम विश्व विभाग निष्ठम साख्येतराध्यादे सत पं ना यद्रपंह संप्रसूतम मुखा। मुखा है? पांके पांके रूह से रूह पांका में होने वाले वक्त्र पंखे कमल से संप्रसूतम सम्यक प्रसूतम संप्रसूतम उत्पन्न हुआ कौन वासुदेव भगवान के, के मुख से कृष्ण श्री कृष्ण के मुख से वसुतम निष्ठा अमृतम जिनके मुखकमल से उत्पन्न क्या उत्पन्न हुआ अमृत है अमृत कैसा रूप अमृत निष्ठा मृतम इसी भगवती गीता में दो निष्ठा कही ज्ञान निष्ठा और कर्म निष्ठा ये निष्ठारूप अमृत है जिनके मुखकमल से निष्ठारूप अमृत उत्पन्न हुआ प्रथम प्रश्न निष्ठा विश्व विभाग अनिष्ठम सर्व विभाग में स्थित है ये दो तो सारे निष्ठाम ग्रंथ का विवाह करेंगे निष्ठाम जिनके मुख कमल से निकला निष्ठा मृतम वो निष्ठामृत कैसा है उसको स्पष्टीकरण करने के लागे साध्य तराध्यान और निष्ठितांतम निष्ठारूप अमृत एक साध्य और एक इतर साध्य से भिन्न क्या होगा साधन साध्य कहेंगे तो उससे इतर साधन साध्य तरह, तरह का तो साध्य साधनाभिया एक साध्य और एक साधन साध्य और साधन से निष्ठाम परिषिता परिषितम अंतम स्वरूपम यृत है उसका स्वरूप साध्य साधन से परिषित स्थित है एक साथ निष्ठा और एक साधन अनिष्ठा साध्य साधनाभ्याम प्रत अंत का स्वरूप ये निष्ठाम का स्वरूप निष्ठामृत भगवान श्रीकृष्ण के मुख से निकला जो स्वरूप विभाग को बताने वाले और निष्ठामृत किस प्रकार है साध्य साधना दोनों के द्वारा प्रनिश्चित बना हुआ साध्य साधन साधन साध्य साधन निष्ठारूप साध्य निष्ठा है ज्ञान निष्ठा साधन है कर्मनिष्ठा कर्मनिष्ठा पहले होने पर ही आगे ज्ञान निष्ठा होती है। इसलिए साध्य साधन गुणो निष्ठा से पर निश्चित स्वरूप निष्ठाम जिनके मुख कमल से निकला तम वासुदेवम ये जो लिया भगवान वासुदेव तम वासुदेवम सततम् न तो स्मी निरंतर न तो स्मी नमस्कार करता हूँ भगवान स्वामी आनंद गिरी क्या क्या करते पहले गणेश बंदना उसके इस दूसरे वासु जो श्री कृष्ण जो गीता का आचार्य संतोत किस लोगों बोलो के च्युत मा गुरून नी गीयस क्रीय शिष्यशिषाई गीताभाष्य विवेचनम प्रत्येक है जो प्रत्येक प्रत्येक शब्द के हाथी प्रत्येकपूर्वक प्रत्यंग प्रत्यंच प्रत्यं द्वितीय प्रत्यक्षम प्रत्येक अच्युतम वो ही वही अच्युत ब्रह्म परम्मा है वो ही प्रत्यक्ष प्रत्येक प्रत्यक्षम अच्तम अच्छा प्रत्येक नवीन अविजीवाक्षी बुद्धिकाज साक्षी वो ही प्रत्येक स्व पद का लक्षार्थी अब मैं कौन हूँ प्रत्येक आत्मा जो जानने वाला शत्रु को जानने वाला प्रत्येक आत्मा वो अच्युतम तो स्वपदा जैसे अच्छ्युत का स्खलन जिसके अपने स्वरूप से स्कलन कभी नहीं होता है वो अच्युत है अच्युत कण से शुद्ध स्वरूप रहना शुद्ध स्वरूप का अपने पद से स्खलन अपने पद से हट जाना कभी नहीं होता है माया से जगत प्रपंच बनने पर भी अच्युत का अपने स्वरूप से च्युत नहीं होता है वियोग नहीं होता है मरूभूमि में जितने जल दिखने पर भी मरुभमि अपने स्वरूप में चित नहीं होती राज्य में स्वर्पा जितने कल्पना करने पर भी रज्जु रज्जु ही रहती इस प्रकार जो अच्युत परमात्मा स्वरूप है तो उसमें अविद्या के कारण सारा प्रपंच दिखता है प्रलय बहुत कुछ होने पर भी ब्रह्म चैतन स्वरूप अधिष्ठान अच्छे न अच्छत न विद्य चुतम यस्य यूपात जिसके अपने स्वरूप से स्खलन नहीं होता है वो परब्रह्म पर ब्रह्म उनको नमस्कार करते प्रत्यंत अच्छुतम न हुआ और गुरू नू निय गुरुतर गुरु के गुरु गुरू निकल से सब गुरु कवि नमस्कार कर शिष्य शिक्षा गीताभाष्य विवेचन क्रिय थे मैं क्रिय थे आनंद की संक गीता भाष्यम गीताभाष्यम गीतावल भाष्य भगवान शंकराचार्य का है उसका विवेचन विचार कर गीता भाष्य का विवेचन क्रिय जाता है किसके तो किसके लिए शिष्य शिक्षा शिष्याण शिक्षा न शिष्य के लिए शिक्षा मिले उनकी शिक्षा उनके ज्ञान के लिए गीता भाष्य का विवेचन हास्यम प्रसन्नम गंभीरम का अत्यंत गंभीर है शब्द स्व है अर्थ बहुत गंभीर है स्पष्ट ज्ञान इनको नहीं होता है कठिन है ज्ञान होना इसका विवेचन विचार किया जाता है जिससे शिष्य को स्पष्ट ज्ञान हो जाएगा इसमें दो निष्ठा व्याया निष्ठा दो अभ्यतराध्यान इसको पहले कहते निष्ठा ज्ञान अनिष्ठा उपाय उपाय भूत निष्ठा तो अधिकृत्य अधिकृत प्रवृत्तम गीता शास्त्र गीता शास्त्र का आरंभ हुआ अधिकृत्य विषय करके इसको विषय करके दो निष्ठा को विषय करेंगे दो निष्ठा कौन पहला हो गया कर्मनिष्ठा दूसरा है ज्ञान अनिष्ठा इस दो निष्ठा है उपाय उपय भूत एक उपाय पर एक उपेय उपाय है कर्मनिष्ठा और उपेय कर्म है, है ज्ञान निष्ठा उपाय का अर्थ साधन कर्मनिष्ठा है उपेय है साध्य साध्य होगी ज्ञान अनुष्ठा और कर्मनिष्ठा है साधन उपाय उपय भूत निष्ठा साधन साध्य रूप दो निष्ठा है इसको विषय करके अधिकृत इसी दो निष्ठा को विषय करके प्रभु प्रभु आरंभ हुआ गीता शास्त्र यह जो गीता शास्त्र है उसकी व्याख्या करने के लिए व्याखिख्या व्याख्या को मच्छू व्याखिख्या तुम व्याख्यान करना चाहते भगवान भक्त भाष्यकार जगत गुरु शंकराचार्य जो भगवान कारण व्याख्यान करना चाहते गीता को शास्त्र का शास्त्र के लिए कहा है एक दिया एक प्रयोजन उपनिब्ध मशेषार्थ प्रतिपादकम खाली में एक प्रयोजन उपनिब्ध मशेषार्थ शास्त्र एक प्रयोजन उपनिवत्तम एक प्रयोजन एक प्रयोजन के लिए निर्मित होता है एक प्रयोजन उपनिब्ध मशेषार्थ प्रतिपादकम एक प्रयोजन के लिए निर्मित हो संबंधी अवशेषार्थ प्रतिभा जितने अर्थ सबका तो प्रतिपादक एक प्रयोजन मुख्य मुख्य प्रयोजन के लिए उसके लिए तत् संबंधी जितने अवशेषार्थ तो साधन कर्म ज्ञान खींचे होगी कर्म करने के लिए तो किसी कर्म, कर्म तो सब को प्रतिपादन करने वाले अशेषार्थ तो प्रतिपादकम एक तो प्रयोजन उपनिबद्धम अशेषार्थ तो प्रतिपादकम इसको शास्त्र का लक्षण होता अरे श्लोकनावृत्तिर्वा निवृत्तिर्वा नि प्रवृत्ति अथ निवृत्ति का स्मृति के द्वारा स्मृति के द्वारा स्मृति और स्मृति के द्वारा प्रवृत्ति का उपदेश अथ निवृत्तिपदेश प्रवृत्तिर्वा निवृत्तिर्वा नि कृतक पुंसान्योप्यत शास्त्र अवृत्ति ये उपदश्येतस प्रवृत्तिर्वा निवृत्तिर्वा निपदेतम त्रमीय क्रम अभिधेय उसको शास्त्र कहा जाता है अर्थात तो उसका क्या अर्थ हुआ प्रवृत्ति कर्मादि करने के लिए प्रवृत्ति निवृत्ति पाप कर्म से निवृत्ति हटाने के लिए नित्य स्तुति के द्वारा हो अथा स्मृति के द्वारा नित्य स्तुति कृषे गए कार्य अनित्य स्मृति सुति के द्वारा हो अथा स्मृति के द्वारा हो जिसके द्वारा प्रवृत्ति अथवा निवृत्ति का उपदेश किया जाता है कर्म करने के लिए प्रवृति पाप कर्म से निवृत्त होने के निवृत्ति जिसके द्वारा स्तुति के द्वारा हो और स्मृति के द्वारा उपदेश किया जाता है उसको शास्त्र कहा जाता है ये स्मृति है गीता ये भी शास्त्र है क्योंकि इसके द्वारा भी प्रभुत्वृत्ति का उपदेश है और एक मुख्य रूप प्रवेशन के लिए आवश्यक ज्ञान ज्ञान का साधन कर्मनिष्ठा और उसके लिए कर्म करने के लिए विभिन्न प्रकार साधन सबका उपदेश किया गया इसलिए गीता शास्त्र ख्याख्या भगवान भाष्यकार पहले मंगलाचरण करते, कर तो करते है भाष्यकार भगवान तो मंगलाचरण किस लिए करते एक विघ्न उप्लब्व उपशमन आदि प्रयोजन प्रसिद्ध है ये विघप्लब विघ्न है उप्लब करने वाले मंथर निर्माण करते सब विभिन्न प्रकार कष्ट विरोधी के कारण विघ्न से ग्रंथ समाप्त नहीं हुआ तो उसकी उपसमन उसका उपशमन शांति के लिए विघ्न रूप उपलब्ध विघ्न रूप विघ्न ही है कष्ट देने वाले कष्ट पीड़ा आदि विघ्न रूपापन आदि से ग्रंथ के प्रसार ग्रंथ उपन विघ्न की निवृत्ति हो और ग्रंथ का प्रसार हो ग्रंथ यही प्रयोजन मंगलाचरण का शुभ कर्म करते कर समय पहले मंगलाचरण करते हैं उसका प्रयोजन है विघ्न निवृत्ति और कार्य की समाप्ति निर्विघ्न समाप्ति हो आदि से ग्रंथ के लिए प्रचार प्रसार हो ये प्रयोजन प्रसिद्ध प्रसिद्धि के लिए प्रयोजन के लिए मंगलाचरण संपादय आज्ञा होगा मंगलाचरण करने के लिए ग्रंथ के आरंभ में अथवा कोई भी कार्य के आरंभ में मंगलाचरण करना है लीखना निवृत्ति के लिए इसमें प्रमाण क्या है प्रमाण के लिए कहते प्रामाणिक व्यवहार प्रमाण कम प्रामिक व्यवहार प्रामाणिक व्यवहार प्रामाणिक व्यवहार प्रमाणम ये मंगलाचरण मंगलाचरण के प्रमाण क्या हुआ प्रामाणिक व्यवहार शिष्ट व्यवहार शिष्ट पुरुष महापुरुष के व्यवहार ही प्रमाणे ये देखा जाता है शिष्ट महापुरुष लोग ग्रंथारंभ में मंगलाचरण करते आते हैं वही प्रमाणे सत्य <coughs> स्मृति सदाचार सियम आत्मन हो ये तो सतुष्ट अंतर साक्षात धर्म से लक्षण प्रमाण प्रमाणे धर्म के लिए द्वितीय और एके सदाचार आजार, सदाचार है शिष्टाचार सत महापुरुष का आचार भी प्रमाण है और एके सत्य से बना विचार कर देखे जो वस्तुतः प्रिय अपने लिए जो प्रिय है सबका प्रिय होगा ऐसे देखकर के जो अपना अप्रिय अपने लिए जो अप्रिय वो अन्य का भी ऐसे करना नहीं करे जो अपने अप्रिय वो अन्य को करते होगा ऐसे नहीं करे जो प्रिय है अपने को ऐसे सबको ऐसे प्रिय होगा सबके लिए इसे कर्म करें ये भी एक ही आया तो जब कुछ नहीं मिलेगा खुद को लेंगे नहीं तो शिष्टाचार प्रमाणे और शिष्टाचार के अपेक्षा बलोवती स्मृति प्रमाण है और के की अपेक्षा बलवती है स्मृति जहाँ स्मृति में विरोध होगा और स्मृति बलवती स्मृति के अपेक्षा स्मृति और शिष्टाचार में कहीं विरोध हो तो स्मृति बलवती होगी शिष्टाचारों से और यदि विरोध नहीं तो शिष्टाचार ही प्रमाण चित्ताचारी प्रमाण के व्यवहार प्रमाण प्रामाणिक के व्यवहार है प्रमाण विश्व किसी में मंगलाचरण मंगलाचरण में, मंगला में तीन प्रकार करते नमस्कारात्मक आशीर्वादात्मक वस्तु नमस्कार करते परमात्मा का नमस्कार करेंगे अथवा आशीर्वाद कहेंगे जैसे आशीर्वाद मांगते कृपा पी सब अर्ष ने हेरम देगी आशीर्वाद करते अथवा श्लोक में क्या सततोष में आनंद के क्या मंगलाचरण नमस्कारात्मक है और एक होता है तत्वनिर्देश तत्व का स्मरण नमस्कार करना ना आशीर्वाद मांगना परमात्मा तत्व का चिंतन ही मंगल मंगलाचार है मंगला, मंगला चले। कभी कभी हम उनको नमस्कार करते है ऐसा सोचे कभी आशीर्वाद मानते मांगते हैं, कभी आशीर्वाद नहीं करते नमस्कार भी नहीं करते कि परमात्मा चिंतन करते ना मन लेते चिंतन करते तो भी मंगल होता था लेकिन अन्य होता है तो उन तत्व निर्देश किसी भी प्रकार परमात्मा तत्व का चिंतन स्मरण भी मंगलाचरण है इसलिए देते हैं यहाँ कैसे इष्ट देवता तत्व अनुस्मरण इष्ट देवता है सर्वत्र सन्मार्ग प्रभु होने के लिए कुछ उपासना करके अंत कोण होने पर ज्ञान प्राप्त करेगा उपासना के बिना अंत को नहीं होता है उपासना कर्म सेवा ये सब करने पर बहुत जन्म की क्या हुआ सब जब सब करने पर अंत तो बहुत है तो ज्ञान मार्गिक प्रवृत्ति होती तब तो ज्ञान होगा तो उपासना करने के लिए इस तरह कुछ देवता बहुत परमात्मा के विभिन्न रूप है विभिन्न रूप से परमात्मा भक्तों के ऊपर अनुग्रह करने के लिए प्रकट होते समय समय पर तो किसी भी रूप से जिनको जो अच्छा लगे परमात्मा के जो स्वरूप उनको लेकर के इस देवता उस तत्व तो का स्मरण चिंतन कहीं नाम है तो जब ध्यान ऐसे करते करते करते अंत पर होता है तो उनकी कृपा से कुछ इष्ट देवता के आश्रय नहीं करके जो प्रवृत्व होते हैं उसमें तो बहुत ही विघ्न हो जाता है बहुत ऐसे दिखा गया है बहुत साधना करते हुए बाद रास्ता से हट जाते नहीं होता है इसलिए इष्ट देवता आचार्य गुरु के अधीन होकर के चिंतन करना आवश्यक होता है यह परंपरा है कुछ इष्ट देवता के तत्वों का चिंतन स्मरण करते रहे इसलिए हमारे उपनिषद पाठ में भी शांति मत रहे सन्नो मित्र संवर्ण सब का नाम नमस्ते वायु तुम्हें प्रत्यक्ष ब्रह्म कौ कर के देवताओं को संतुष्ट करके ही आगे ज्ञान मार्ग में प्रवक्त होना पड़ता है ज्ञान मार्ग में प्रवुक्त होने के लिए बिल्कुल देवताओं निराकरण करे उपेक्षा कर दे तो दिखना बहुत होता है विघ्न का अर्थ नहीं की लाठी लेकर कोई रास्ता में खड़ा हुआ श्रद्धा है जिसके लिए अनुग्रह करते हैं ने प्रदान था तो उसको श्रद्धा में जोड़ देते हैं जिसके अनुग्रह नहीं करेंगे और तो सत्ता को काम कर देंगे श्रद्धा नष्ट कर देंगे कोई बिकन होता है इसे बिकने के कारण पूरा नहीं हो पाता है पूरा नहीं हो पाता है अर्थात श्रद्धा कम हो गया श्रद्धा है ज्ञान शाप्ति का साधन शास्त्र से गुरुवाक्य से सत्य बुद्धिया अवधारण साथ श्रद्धा कथिता वस्तु उपलब्ध थे सत महापुरुष उसको श्रद्धा शब्द से कहते यया श्रद्धया वस्तु की पर आत्मा वस्तु का साक्षात्कार के लिए श्रद्धा एक साधन भगवान कहते श्रद्धावान लगते ज्ञानम तत्पर साहित्यन्द्रिय तत्पर साहितेंद्रियले पहले श्रद्धा का नाम ज्ञान पहले श्रद्धावान हो तो तत्परता सहित इन्द्रिय श्रद्धा के लिए सब्तावान लगते ये श्रद्धा होने पर ही होता है जब इस देवता की करते हैं तो श्रद्धा अधिक होती श्रद्धा अधिक से फल अधिक होता है देवता कृपा नहीं कर करें दी करेंगे श्रद्धा कम हो श्रद्धा कम होने से न ग्रंथ का कोई आपत्तिहार हानि ना परमात्मा हा। का हानि न आचार कुछ बिगड़ गया का ही हानि इसलिए इष्ट देवता अनुस्मरण तत्वरण उपासना आदि आवश्यक है सर्वत्र ग्रंथ लिखते समय मंगलाचरण परमात्मा इष्ट देवता का स्मरण संपादन संपादन करते हुए अभिशेषण इतिहास पुराण व्याख्याशास्त्र ने एक वाक्य समापी करतेहास पुराण इतिहास रामायण महाभारत है पुराण साध पुराण ये सब कुछ गीता शास्त्र के साथ एक वाक्यता एक वाक्यता का एक अर्थ प्रतिपादक तो इतिहास पुराण भी उसी को प्रतिपादन करते हैं जो गीता शास्त्र को कहता है गीता शास्त्र जिसको कहता है गीता शास्त्र का जो प्रतिपाद्य अर्थ है सबु सब महाभारत रामायण अष्टाद पुराण सबका वेद का सर्वशास्त्र का प्रतिपाद्य अर्थ एक ही अर्थात सर्वशास्त्र का प्रतिपाद्य अर्थ ही गीता शास्त्र का प्रतिपाद्य अर्थ है और वही अर्थ अष्टादश पुराणों में इतिहास मार्थक वही तात्पर्य विभिन्न कथा अच्छा जा उसके माध्यम से तत्व वास्तव पारमा, पारमार्थिक तत्व का उपदेश किया गया तो इतिहास पुराण सबके पास ही आठ टीका वाले ही पुस्तक सर इसे अविशेषण है अवशेषण अवशेषण अनवशेषण अनवशेषा ये ये तो आए। है अनवश्यो कला सवाल है अनवश्य अच्छा ठीक है अनवश तो ठीक है इसमें अवश्य अनवश ये है अनवशेषणी अनवशेषण का क्या है संपूर्ण अवशेष तक तो बचेगा अनवशेषण अवशेषण ही सारा इतिहास सा पुराण का भी संपूर्ण इतिहास पुराना जिसने सबका व्याख्या एक वाक्य था व्याख्या तो निश्चय गीता शास्त्र इसी गीता के शास्त्र के साथ एक वाक्य तो एक प्रतिदाधक तो तो सब इतिहास पुराण जितने शास्त्र होगा इस अभिप्राय करके पौराणिक श्लोकम एकम एवं अंतर्या में विषय उदाहरण है भगवान भाष्यकार ये मंगलाचरण करते हैं ये पौराणिक श्लोक ही पौराणिक श्लोक देने का अभिप्राय है पुराणों का भी यही अभिप्राय है जो गीता शास्त्र का तात्पर्य है वही आरे पुराणों का इतिहास पुराने तो ये अभिप्राय ऐसी पौराणिक श्लोक ही एक अंतर्या विषय अंतर्या में परमेश्वर उसको विषय करने वाले एक श्लोक उदाहरण देते भगवान नो पुराण का श्लोक है वही मंगलाचरण हो गया नारायण परो व्यक्ता व्यक्त संभव में लोका में लोका पर केवल परमात्मा के लिए नारायण परमात्मा वो वो नारायण परमात्मा कैसा है माया उससे परे माया से पर अव्यता पर शुद्ध मैया संबंधित परेपन्न हुआ माया विशुद्ध चैतन्य ब्रह्मंड अंडम ब्रह्म अव्यक्तुत्पन्न हुआ अव्यक्त संभव ये मूल कारण अंडस्त में लोका ब्रह्मा के अंतर ये सौ लोक गुरु चौदह पर सात पर सात मिलते सप्त दीप आते सात द्वीपों वाले पृथ्वी ये सब ब्रह्मांड के अंतर्गत है यहां कोई नमस्कार नहीं है मंगला आशीर्वाद नहीं केवल उनके तत्व का स्मरण किया जो सारा ब्रह्मांड सारे पृथ्वी अप्यक्त से उत्पन्न हुआ और अव्यक्त से परे ही परमात्मा हमारा है शुद्ध है केवल उसने तत्पन्न हो गया वो पर ब्रह्म परमात्मा अभ्यक्त से परे है से ब्रह्मांड बना अर्थात ब्रह्मांड माई क्या वास्तव नहीं उसके अंतर्गत सारे ब्रह्मांड आ गया ये सारे पृथ्वी उससे पर नारा है नारायण ठीक में नारायण शब्द ना के लिए श्लोका है आपो नारा इति प्रोक्ता आपो भी नर स्ण नारा शब्द आपो नारा इति प्रोक्ता नारा बने आप जल उसको नारा कहा गया आपो वे आपो जो है आप नरसो नर के कारिया। पुत्र आपो आप उन सुन अयनम तस्ता पूर्व ताप पूर्व अयनम जल उनका आश्रय ता पर, परमात्मा परमात्म न, परमात्म न अच्छा तो आच्छा आच्छा परमात्मा नहाय परमात्मा का आश्रय जल पैसे ठीक है पहले परमात्मा आनंद सहन करते उसमें आश्रय आश्रित रहते नारायण स्मृत इसलिए उसको नारायण कहा परमात्मा ऐसे में परमात्मा को नारायण का स्मृति सिद्धूल नारायण शब्द का नारायण शब्द का अर्थ समय आनंद की कहते इस फूल दृष्टि वाले इसका अर्थ करते भगवान तो नारायण जल स्थित है जल अवकाश से ओ जल को आप के से कहा नार अयन में नारायण नार जल न रहे व नार ये नार है अयन आश्रय जिसका व नारायण इस अर्थ करते है दृष्टि से ये भी अर्थ है और सूक्ष्म दृष्टि न पुनराशिक सूक्ष्म विचार करने वाले शिक्षण तत्व को जानने वाले नारायण सत्य का अर्थ करते पुनराशिक क्या करते चरा चरा चरा नर शब्दे नराचरात्मक श मनुष्य नहीं लेना सब लेना सर दे चराचरात्मक चरा तावर जंगम सज वर्गो को नर शनुष्य दी अचरे सब सज वर्गो को नर शब्द से ले तो नर शब्द सुख लेंगे तो नारा कौन होगा तत्र तो नित्य सन्निहिता हिताभाषा जीवा नारा इतने उसमें नित्य सन्निहित है तो सबके शरीर में अंतकरण है सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत है अंतकर्ण उसमें चैतन्य का संबंध और प्रतिबिंब दिखता है उसको नित्य सन्निहित तो है और सर्वव्यापक होने के कारण सर्वत्र जहाँ जो जीव है सर्वत्र नित्य सन्निहित तो है और वस्तु तो जो सन्निहित चैतन्य शुद्ध है उसका भान नहीं होता है अंतकरण जो चैतन्य का प्रतिबिंब होता है उसको कहते चिताभा आभाष चेतन जैसे लगता है दिखता है वस्तु तो चेतन नहीं वस्तु तो जो वास्तव चेतन है वो दिखता नहीं है शुद्ध चेतन है उसका प्रतिम्ब दिखता है सबके अंतकरण वो हो गया चिदाभाषा जो चिदाभाष है सब के में प्रतिम्बित है अंतकरण भिन्न भिन्न भिन होने के कारण बिंब रूप चयित आत्मा एक होने पर भी प्रतिम्ब भिन्न भिन्न हो जाते हैं जैसे दर्पण अलग बहुत हो बहुत एक मुख का बहुत प्रतिबिंब दिखते हैं। एक चैतन्य का प्रतिबिंब चिदाभाषा वही जीव शब्द का वाक्यार्थ है उनको जीव शब से कहा जाता है जीव श का वात्यार्थ हो गया चिताभाषा वो अनेक और वस्तु तो चिदाभाष का शब्द जिस प्रकार दर्पण में आपके मुख का प्रतिबिंब बहुत दिखते हैं किन्तु वस्तु तो जो दर्पण में दिखते है आपके मुख से वो नहीं है वास्तव स्वरूप तो मुख ही बिंब ही है प्रतिबिंब तो केवल दिखता है दर्पण में वो वास्तव नहीं है वास्तव का ही वस्तु है नहीं दर्पण है ठीक इसी प्रकार अंतकर्ण में चिरा भाषना कोई वस्तु है ही नहीं बिंब रूप जो चैतन्य उसकी उसके प्रतिम्ब ही दिखते है प्रतिबिंब में भेद है उपाधि भेद के कारण उपाधि होगी अंतकर्ण उसे घाटा में जल रखेंगे जल भिन्न भिन्न होने के चंद्र आकाश का प्रतिम्ब भिन्न भिन्न दिखते हैं दी एक होने पर ही आकाश ठीक है इसी प्रकार एक चैतन्य बिंब रूप है सर्वत्र सन्निहित है व्यापक होने के कारण उसका प्रतिम्ब सब अंत में होता है अंत भिन्न भिन्न होने से चैतन्य का प्रतिम्ब जीतावास अनेक दिखते हैं, उसी को लेकर के उपाधि अंतकर्ण शरीर को उपाधि के वेद से प्रतिम्ब भिन्न भिन्न हो तो बहुजन कर जीवा चिताभाषा जीवा नारा निरुच्छे है इत कहा जाता है तेसा निताभाष का जो आश्रय है का आश्रय को बिंब ही प्रतिम्ब का आश्रय कहा जाता है बिंब के बिना प्रतिम्ब नहीं रहता है ये आश्रय होगा नियामक अंतर्यामी नारायण जो सब का आश्रय है सब का, का अंतर्याम अंतर्यामी ब्राह्मण नायण परमात्मा के अंदर बाहर अंदर रह के सब का नियमन करते हैं मुख हिलेगा तो प्रतिबिंब हिलता है मुख्य दर्पण हिलाने से ही हिलता है मुख के मुखा बिम्ब न्याम जैसे है प्रतिम्बे दिखेगा <coughs> ये हो गया अंतर्यामी है परमात्मा जो चिराभासी के आश्रय है वो नारायण है वो अंतर्यामी है। यम अधिकृत अंतर्यामी ब्राह्मणम श्री नारायणाख्य मंत्री अंतर्या ब्राह्मण ध्वजारण्य के उपनिषद में आया सार्वत्र पृथ्वी जल चंद्र सूर्य आदि सब में अंतर है नियमन करने वाले सबके जीव के अंदर अंतर्या ब्राह्मण पढ़ाया जाता है नारायण आख्या मंत्रण आख्या मंत्र वेद है वे गया पुरुष सुख में आया तदन तो गीता प्रतिपाद्यम विशिष्ट तत्व आदिष्ट गीता शास्त्र है अन प्रतिपाद्यम शास्त्रेण प्रतिपाद्यम यदि गीता शास्त्र के द्वारा प्रतिपाद्य सर्वशास्त्र के द्वारा प्रतिपाद्य है विचित्त तो तो तो है वेदाध्य तत्व विशिष्ट जो तत्व है शुद्ध तत्व उसका उपदेश आदिष्ट उपदेश होता है अभी शंका करते हैं जिस शुद्ध है पर ब्रह्म उसको शास्त्र प्रतिपाद्य करना चाहिए चाहना चाहिए न पर आत्मनो माया संबंधा अनुसरा शास्त्र प्रतिपाद्य वक्तव्य जो परब्रह्म है शुद्ध है उसमें अंतर्यामित्व तो माया संबंधा माया के संबंध से अंतर्यामित्व तो को आना पड़ेगा अंतर रहकर नियमन करना शुद्ध चैतन्य निष्क्रिय असंग है तो फिर सबका नियमन कैसे करेगा सबका नियमन करने के लिए माया के संबंध चाहिए जगत स्थिति कारण बनने के लिए भी माया संबंध चाहिए तो माया संबंध से ही अंतर्यामी तो कहना पड़ेगा और जो माया संबंध से अंतर्यामी हुआ वही पर ब्रह्म अंतर्यामी शास्त्र प्रतिपाद्य भी कहना पड़ेगा अन्यथा कुटस्थ संघा अविषयाद्वितीय से तदयोग तो शास्त्र के द्वारा प्रतिपाद्य शब्द के द्वारा जिसको कहेंगे वो ये माया संबंध से शुद्ध ब्रह्म अवांग मनुष्य गोचर वाणी का विषय नहीं यथो व निवर्तन थे अपराध्य मनुषासन सबसे तो सब तो का विषय शास्त्र के द्वारा जिसको प्रतिपाद्य करेंगे वो सबसे का विषय होगा वो माया विशेष ही होगा शुद्ध नहीं होगा और जो, जो अंतर्यामी है वो भी माया विशेष माया संबंधित होगा ऐसा नहीं कहेंगे नहीं मानेंगे इस शुद्ध को शास्त्र प्रतिपाद्य कहेंगे और शुद्ध ही अंतर्यामी कहेंगे तब तो ठीक नहीं क्यों नहीं कुटस्थ अविषय अद्वितीय तद रहेगा शुद्ध है कूटस्थ कूटबद्ध निर्विकारण तिष्ट कुटस्थ असंग और अविषय किसी शब्द का विषय ही नहीं किसी ज्ञान का विषय ही नहीं और अद्वितीय जो अद्वितीय है उससे भिन्न कोई द्वितीय ही नहीं किसी ज्ञान का शब्द का विषय ही नहीं असंग है कुटस्थ है कुटस्थ होने के कारण उसमें अंतर्यामी तो नहीं हो सकता है असंग है तो अंतर्यामी नहीं होगा अविषय अद्वितीय तो शास्त्र पर नहीं होगा तदयिवार तत्पद्य तो तो रहना शास्त्र कुटक अयुगात कु में तो शास्त्र प्रतिपाद्यत्व नहीं हो सकता है और अंतर्यामित्व भी नहीं होगा इसलिए अंतर्यामित्व और शास्त्र प्रतिपाद्यत्व माया संबंध से ब्रह्म में करना पड़ेगा शुद्ध ब्रह्म में तयोर अयुगात तत्व तो तो था तत्प तो केवल शास्त्र प्रतिपाद्य नहीं अंतर्यामित्व और शास्त्र प्रतिपाद्य दोनों असंभव है किसमें कुटस्थ असंग अद्वितीय अभिशय भ्रमण दोनों नहीं हो सका अर्थात जो शास्त्र प्रतिपाद्य और अंतर्यामी और माया संबंध से ही पर ब्रम निकालना पड़ेगा और माया संबंध से यदि कहेंगे तो माया भी तो विशिष्ट जो हो गया वो तो शुद्ध ही नहीं हुआ शुद्ध तो माया से माया संबंध रही तो शुद्ध है माया विशिष्ट में अंतरयामी तो शास्त्र प्रतिपाद्य हो गया तो उसमें जो शास्त्र प्रतिपाद्य और अंतर्यामी तो शुद्ध नहीं हुआ तथा शुद्धता सिद्ध हो शुद्धता असिद्ध हो शुद्धता असिद्ध हो शुद्धता की सिद्धि नहीं हुई यह शास्त्र प्रतिष्ठा देवर अंतरिया में शुद्ध नहीं हुआ तो कथम यथोत तो परदेवता शास्त्र आदि अनुस्मरियत जब परदेवता परमात्मा उसके शास्त्र में आरंभ में उनका स्मरण करते शुद्ध का स्मरण करने से कोई लाभ हो जो शुद्ध ही नहीं अशुद्ध है माया विचित्र हो गया उसका चिंतन क्यों करते है तो शुद्ध ही, ही नही नहीं हुआ शुद्ध नहीं हो तो उसको क्यों अनुस्मरण करते क्योंकि शुद्ध से ही तत्व से अनुस्मरणम अभिष्ट अभिष्ट अभिष्टम शुद्धोत्त जो तत्व है उसका अनुस्मरणम अभिष्ट फलव अविष्ट जो इष्ट है फल देने वाला होता है अविष्टम हो इष्ट ही तत्व का अनुस्मरण इष्ट ही इसलिए कहते जो नारायण है ईसा है परो अभ्यक्ता अभ्यक्त से परे अभ्यक्त से पर कौन से अव्यक्त से विलक्षण है अव्यक्त संबंध है तो शुद्ध ही वाक्यर्थ में संबंधित लक्ष्युद्ध है परो अभ्यक्ता अगर करके ये कथन करना चाहते तो शुद्ध ही है अव्यक्तम का मायांतरणी अभ्यक्त तो कहीं अव्याप शब्द तो से कहेंगे कहीं, कहीं माया शब्द से प्रकृति शब्द से विभिन्न शब्द से कहा जाता है तस्मा पर का व्यती से माया परह, परह से परे मैं पर अभिप्राय क्या, क्या? तेना उससे असंबंधे असंस्कृत अयम अपर पाठ अयम पर पाठे पर कलाकार क्या अयम पर इसे आठ टीका अयम अपर अयम पर इसे पाठ अयम पर इसे पाठ अयम पर है अभ्यक्ता क्योंकि माया पढ़ो अभ्यक्ता अभ्यक्ता से पढ़े अभ्यक्त हो गया माया उसे परे पर अयम पर है असुष्ट अतः माया से संबंध, माया से संबंध होने पर वो अशुद्ध हो जाएगा माया से संबंध ही नहीं माया से विलक्षण है अरे वास्तव असंग असंग होने का कारण माया का संबंध हो नहीं सकता इसे शुद्ध है ये श्रुद्धिक अक्षरा परत पर श्रुते अक्षराध पर अक्षर है माया वो अक्षर को माया शह कहा गया माया को अक्षर शब्द से ये सब कार्य के विषय पर है माया है कारण सब कार्य के विषय पर होगी अक्षर अक्षरात परत अक्षर ही पर किसके अभेशा पर है कार्य के सब कार्य के अभिषे पर होगी अक्षर माया उससे भी पढ़े परमात्मा ये श्रुद्धा के विराम है या नहीं किरण है ग्रीत है, आ, ग्रीत है इस से यही ग्रहण हुआ चाहे तत्व तो है माया संबंध अभाव है कल्पनाया तदीय संगति अंगीकृत अंतरमित् तो ये शुद्ध है ब्रह्म तो उस अंतरियामी शास्त्र प्रतिपाद्य कैसे होगा कहते उसमें वस्तुतः तो माया का संबंध ही नहीं क्योंकि असंग तत्वत तो तो माया संबंध भावित शुद्ध ब्रह्म में माया का संबंध वास्तव नहीं है फिर भी कल्पनाया तदीय तो संगतिम अंगीकृत है वो भी संबंध है आवित की वास्तव नहीं है तदीय संगति माया के संगति संबंधी का अंगीकृत मान करके अंतर्यामित्व आदि अंतर्यामित्व आदेश शास्त्र प्रतिपाद्य ये भी सब मान रहे कल्पना का वास्तव शुद्ध ब्रह्म ऐसे यदि निश्चय हो जाए एक अद्वित शुद्ध ब्रह्म है तो उसका शास्त्र प्रतिपाद्य भी जरूरत नहीं अंतर्यामित्व भी जरूरत नहीं जीवत्व ईश्वरत्व तो तो वेद प्रपंच है जीवत्व तो मिथ्या है ईश्वरत्व तो मिथ्या है धर्म धर्मी ईश्वर जीव मिथ्या नहीं धर्मी तो चैतन है उसमें जो धर्म है सर्वज्ञत्व सर्वशक्तिमत्व वो माया के कारण वास्तव शुद्ध में न तो सर्वज्ञ तो सर्वशक्ति में तो कुछ नहीं तो माया भी सित नहीं जो जगत प्रकार करता है तो उसमें माया के द्वारा संगति मान करके अंतर्यामित्व शास्त्र प्रति पाते भी हो जाएगा यशमा ईश्वर से व्यक्ति को विवक्षित ईश्वर व्यतिरेक किससे, से अव्यक्त माय से तस्मिन वो अव्यक्त जो माया है अज्ञान है वो तो साक्षी सिद्ध अज्ञान साक्षी से सिद्ध होता है सरस्वती में कहते न किंचित अभी दिशम उठने के बाद तो कहतेम अम अक्तम और मम अज्ञानम आपके अपने सर्व का ज्ञान है तो नहीं।, नहीं तो जानते हो कहते नहीं कुटत्व ज्ञानों से मालूम नहीं तो अज्ञान का भी प्रकाश आपके द्वारा होता है आप अज्ञान के साक्षी साक्षी चैतन्य आप हो आपका विषय साक्ष्य हो गया अज्ञान साक्षी प्रमाण साक्षी से होता है अज्ञान साक्षी सिद्ध होने पर भी अव्यक्त नया तस्थ साक्षी अभ्यक्त साक्षिद होने पर भी अनुमान अंत कार्य लिंग कम अनुमान उपनिष्ठ कार्यम लिंगम लिंग होता है तो कार्य कार्य से कारण का होता है कार्य से नायक लोग भी ईश्वर सिद्ध करने के लिए अनुमान करते कार्य को कार्य कार्य हेतु तो कारण होना चाहिए कारण के न कार्य नहीं होता है कार्य के हेतु बना करके अनुमान देते है अंदम अत्यक्त संज्ञा ये ब्रह्माण्ड कार्य दिखता है इसलिए उसका कारण होगा अत्यक्त अपंचीकृत पंचम आभूतात्मकम हिरण्य गर्भ तत्व तो अंधम अभिलव्य थे या अंध सदस्य ब्रह्मांड नहीं उसके सूक्ष्म अपंचीकृत पंचम आभूत पांच भूत उत्पत्ति होती जिस समय उस तो समय अपंचीकृत सूक्ष्म है महाभूत पांच है अपंचीकृत पहले उनको फिर मिलाकर पंचीकरण करते सूक्ष्म भूत के अभिमानी है हिरण्य गर्भ सूक्ष्म का अभिमानी तो हिरण्यगर्भ गर्भ से हिदमित हिरण्य गर्भंग हिरण्य गर्भ के स्वरूप तत्व उसको अंध सदस्यता सारा सूक्ष्म शरीर अभिमानीय हिरण्य गर्भ उसके तत्व अंध सदस्यता तद अव्यक्ता रूप का उत्पद्य जो अव्यक्त है कारण है ब्रह्मांड का उसे उत्पन्न होता है पहले हिरण्य गर्भ अपूति बृहस्पति उसे सूक्ष्म सदा है शुक्षा भ्रम पहले कारण है क्या ना शुक्षा हो जाएगा हिरण्य गर्भ अपीकृत भू तो फिर स्थूल हो जाएगा गिर ना वैसा नपंच बनेगा पंचीकृत होने पर प्रसिद्ध है आदेशु हिरण्य गर्भ से मूल कारण आप उत्तर हिरण्य की उत्पत्ति मूल कारण से माया विशिष्ट चेतन जय ईश्वर उसको भी अभ्याकृत शब्द से कहा गया अभ्याकृत शब्द से केवल माया लेते हैं उपाधि को प्रधान ले करेगी ईश्वर को लेते उपाधि को प्रधान करेगी माया विश्री चैतन्य से हिरणनगर हुई स्थिति ये प्रसिद्ध है श्री स्मृति बाद इसमृति में सर्वत्र कहा गया तथा तो अर्थात तो कार्यलिंगात तो अभ्यक्ता अभिव्यक्ति कार्य रूप लिंग से कार्यलिंग तो अभ्यक्त तो की अनुमान से अभ्यक्त का ज्ञान होता है माया कार्य है तो उसका कारण अभ्यक्त माया तो माया में साक्षिक प्रमाण भी है और कार्य को तो देख कर कारण का होता है कार्य कार्यम सुखम कार्य का कारण भी सही सुस्वती में कारण होने से जागरूक सपने में कार्य में आता है हिरण्य गर्भ है सुखि स्मृति समाधिक कार्यलिंग का मनोदान मनोदान अभी तो हिरण्य गर्भ को कार्य स्नान करके उसके कारण अव्यवस्था के लिए अनुमान हो गया और हिरण्यगर्भ जो श्री है उसके लिए कारण है क्या उसके लिए वो कारण है किसका स्थूल प्रपंच का तो स्थल प्रपंच कार्य से हिरण्यगर्भ का अनुमान होता है हिरण्य गर्भ श्रुति स्मृति समाधिगत है यद्यपि हिरण्यगर्भ सर्व सर्वत्र श्रुति में श्रुति में से प्रतिपादित है ज्ञाते सप्त प्रमाण से तो होता है फिर उसमें अनुमान भी देते है क्योंकि शब्द प्रमाण से ज्ञान होने पर युक्ति के द्वारा जो निश्चय हो जाता है तो दूर हो जाता है तो कार्य लिंग कम का अनुमान होती हिरण्य गर्भ भी अनुमान होती पहले माया के लिए अनुमान दिया हिरण्य गर्भ को काल में लेकर हिरण्य गर्भ के लिए शास्त्र प्रमाण ए दूसरा अनुमान भी कार्य को अनुमान हेतु बना करके विराट उत्पत्ति में उपर्शी विराट की उत्पत्ति दिखाते ये अंड कह जाए और अंड के अंतर्गत इन्हें लोकाश से ऐसी मिले इन से लिया प्रत्यक्ष कार्य है इसको हेतु बना करके उसके कारण अभ्यक्त तो हिरण्य गर्भ का कारण का अनुमान होगा कार्य लिंगा तो कहते कार्यलिंगा दौ ये उक्त अंड अंडशल हिण्यगर हिरागर वैधानीयनगर अभिधानी पाचक शब्द है अभिधानीय शिमे भूराजय लोका भूदे तला तल सुत प्रसाद पाचल विराटात्मक वर्तं लोका ये विराटात्मक ये सारा ब्रह्मा प्रपंच तो विराट चलते विराट उसमें अभमान करने वाले को विराट करते कार्यम ही कारण से अंतर्भूत कारणी का अंतर्गत कार्य इसलिए तेन हिरन गर्भूता भूरा हिरन कारण उसका क्या है उसके अंतर्गत है क्योंकि निमित्त कारण केवल नहीं उपादान कारण विराट आत्माना है सब विराट रूप स्थूल प्रपंचा हिरन गिंगात स्थल प्रपंच रूपये लिंग से हिरण्य गर्भ सिद्धि आठ टिकाले गर्भाई हिरण्य गर्भ सिद्धि हिरण्य गर्भ की सिद्धि होता है लोकाने पंचीक पंचम आत्म के विराट आत्म से लोक भी पंचिकाभूत आत्म के विराट है उसको सप्त दीपा सप्तम सात दीप वाले प्रतिदिन शनो मंत्र <laughs>